आप सुन रहे हैं मैक्स ऑडियो। तो आज हम करियर बनाने से जुड़ी एक बहुत ही मशहूर और शायद सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली सलाह पर बात करने वाले हैं वही फॉलो योर पैशन वाली हाँ बिल्कुल वही बस वही करो जो तुम्हें पसंद हो सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लगता तो है ऐसा लगता है जैसे सफलता का सारा राज बस इसी एक लाइन में छिपा है एग्जेक्टली exactly. लेकिन हमारे पास जो स्रोत है कुछ लेख रिसर्च पेपर वो इस धारणा को एक अलग और कह सकते हैं कि ज्यादा व्यवहारिक नजरिए से देखते हैं हुँ. तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आ, बिल्कुल ये सलाह मतलब लोकप्रिय इसलिए है क्यूँकी ये आसान लगती है और अच्छा महसूस कराती है हुँ. लेकिन स्रोतों के मुताबिक ये अक्सर एक जाल साबित होती है यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सिर्फ जुनून होना आ, वो आपको कहीं लेकर नहीं जाता अगर आपके पास कोई दिशा ना हो तो हाँ बिल्कुल बिना दिशा के इसे ऐसे समझिए जुनून एक हाई ऑक्टेन फ्यूल जैसा है बहुत ऊर्जा है उसमें अच्छा लेकिन अगर गाड़ी में फ्यूल तो पूरा है पर स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है तो क्या होगा आप बस एक ही जगह पर गोल गोल घूमते रहेंगे बहुत सारा धुआं और शोर होगा लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं सही बात है और स्रोतों के अनुसार यही बिना दिशा का जुनून धीरे धीरे कंफ्यूजन और फिर गहरी एंग्जाइटी में बदल जाता है ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि मैंने भी कई लोगों को इस जाल में फंसते देखा है वो जोश में तो रहते हैं लेकिन दिन के आखिर में उन्हें लगता है कि कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ व्यस्त तो है पर प्रोडक्टिव नहीं हाँ और यहीं पर एक और बहुत ही जमीनी हकीकत सामने आती है पैसा अगर काम से प्यार तो है लेकिन महीने के आखिर में बिल भरने के पैसे नहीं आ रहे तो वो प्यार बहुत जल्दी गायब होने लगता है और वो प्रेशर सिर्फ आर्थिक नहीं होता वो मनोवैज्ञानिक भी होता है जब आप अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं और बदले में कोई नतीजा नहीं मिल रहा तो आप खुद पर शक करने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है हाँ जबकि कमी आप में नहीं आपकी स्ट्रैटेजी में यहीं पर हमारे स्रोत सोचने का तरीका बदलने की बात करते हैं वो कहते हैं कि मुझे क्या पसंद है यह सवाल पूछना बंद करो बंद करो लेकिन क्यों ये तो सबसे जरूरी सवाल माना जाता है माना जाता है पर यह सवाल बहुत आत्म केंद्रित है ये मानकर चलता है कि दुनिया को इस बात की परवाह है कि हमें क्या पसंद है सच तो यह है कि बाजार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो अगर ये सवाल गलत है तो फिर सही सवाल क्या है शुरुआत कहाँ से करनी है सही सवाल है मैं कहाँ वास्तविक मूल्य मतलब रियल वैल्यू बना सकता हूँ ओके और इसके साथ जोड़ा दूसरा सवाल है इस वैल्यू को मैं आमदनी से कैसे जोड़ सकता हूँ मतलब जरूरत पूरी करना पैसे देने को तैयार है तब आप मूल्य बना रहे होते हैं यही से एक टिकाऊ करती है ठीक है तो मैं कहा रियल वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ यह सुनने में तो लॉजिकल लगता है लेकिन थोड़ा ठंडा और मशीनी भी लगता है क्या इसमें व्यक्तिगत खुशी की कोई जगह ही नहीं है यह एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब थोड़ा गहरा है स्रोत बताते हैं कि गहरा संतोष और खुशी अक्सर मूल्य बनाने का एक नतीजा होता है एक बाय प्रोडक्ट अच्छा हाँ जब आप देखते हैं कि आपके काम से किसी की जिंदगी पर अच्छा असर पड़ रहा है तो उससे जो खुशी मिलती है वो सिर्फ अपनी पसंद का काम करने से कहीं ज्यादा गहरी होती है श्रोत में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का बहुत अच्छा उदाहरण है उसे पेंटिंग का जुनून था उसने सालों तक एक स्ट्रगलिंग की कोशिश की लेकिन उसे न तो सफलता मिली न खुशी और शायद अपनी कला को बेचने के दबाव में उसका पेंटिंग से प्यार भी कम हो गया होगा बिल्कुल फिर उसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली उसने सोचा मैं किस चीज में अच्छा हूँ और उससे दूसरों की क्या मदद कर सकता हूँ वो कोडिंग में माहिर था तो उसने एक सॉफ्टवेयर टूल बनाया जिससे डिजिटल आर्टिस्ट्स अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। अच्छा, तो सके मदद से जोड़ दिया हाँ काम से गहरा संतोष मिलता है क्यूँकी वो हजारों कलाकारों की मदद कर रहा है और अब उसके पास अपने जुनून यानी पेंटिंग को पूरा करने के लिए आर्थिक आजादी भी है बिना किसी दबाव के ये कहानी तो ये तो पूरी सोच को ही बदल देती है मतलब जुनून को मंजिल नहीं बल्कि सफ़र का एक हिस्सा मानना चाहिए बिल्कुल जुनून एक नतीजा है शुरुआत नहीं ठीक है तो अगर मैं ये मान लू की मूल्य बनाना पहला कदम है तो सवाल उठता है ये मूल्य बनेगा कैसे इसके लिए तो स्किल्स चाहिए है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है मूल्य बनाने के लिए क्षमता मतलब कैपैसिटी चाहिए और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही प्रैक्टिकल सीक्वेंस बताते हैं जो जुनून वाली सलाह से बिल्कुल उल्टा है उल्टा है अच्छा वो क्या है वो क्रम है पहले क्षमता ओके okay. फिर धैर्य हम्म और उसके बाद अर्थ एक मिनट एक मिनट ये क्रम मुझे थोड़ा उल्टा लग रहा है ज्यादातर किताबें तो कहती हैं कि पहले अपना क्यों या अर्थ ढूंढो और फिर उसके लिए क्षमता बनाओ लेकिन ये श्रोत कह रहा है कि अर्थ सबसे आखिर में आता है मैं समझ सकता हूँ की ये सुनने में अटपटा क्यों लग रहा है पर चलिए इसे तोड़कर समझते हैं पहला कदम है क्षमता इसका मतलब है कि आप बाजार में कोई उपयोगी कौशल हासिल करें ऐसा कुछ सीखें जिसकी सच में जरूरत है जैसे घर बनाने से पहले नींव खोदना नींव खोदने में किसी को मजा नहीं आता बिल्कुल लेकिन उसके बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती ठीक है तो क्षमता वाला हिस्सा मेहनत का है लेकिन इसके बाद आता है धैर्य इसका क्या मतलब है धैर्य वो वो बीच का मुश्किल दौर है आपने स्किल तो सीख लिया लेकिन आपको तुरंत बड़े नतीजे नहीं मिल रहे हैं आप काम कर रहे हैं मूल्य बना रहे हैं पर शायद उतनी पहचान या उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं हाँ वो कहते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं है और वापस अपने जुनून की तलाश में चले जाते हैं धैर्य का मतलब है इस दौर में टिके रहना सीखते रहना और प्रक्रिया पर भरोसा रखना और फिर इस लंबे सफ़र के बाद आता है अर्थ तो स्रोत ये कहते हैं कि काम में गहरा मतलब या पर्पज हमें शुरुआत में नहीं बल्कि तब मिलता है जब हम उस काम में माहिर हो जाते हैं बिल्कुल सही तर्क ये है कि किसी काम में गहरा अर्थ तब मिलता है जब आप उसमें इतने माहिर हो जाते हैं कि आप अपने काम का सकारात्मक प्रभाव अपनी आँखों से देख पाते हैं जब कोई ग्राहक कहता है कि आपके प्रोडक्ट ने उसकी जिंदगी बदल दी एग्जैक्टली exactly. या जब आप देखते हैं कि आपकी मेहनत से किसी की बड़ी समस्या हल हो गई है तब आपको उस काम में गहरा संतोष और अर्थ महसूस होता है ये एक कमाया हुआ परिणाम है ये तो कमाल की बात है इसने तो पूरे समीकरण को ही पलट दिया अब मुझे वो ईंधन और स्टेयरिंग व्हील वाली बात और भी ज्यादा साफ समझ आ रही है जुनून वो ईंधन है जो आपको क्षमता बनाने और धैर्य रखने की ऊर्जा देता है लेकिन दिशा मतलब स्टेरिंग व्हील इस सवाल से आता है कि मैं मूल्य कहाँ बना सकता हूँ हाँ और बिना व्हील के गाड़ी बस पार्किंग लॉट में डोनट्स ही बनाती रह जाएगी बहुत धुआं बहुत शोर इससे ना सिर्फ करियर रोके में पड़ता है मानसिक शांति भी भंग होती है जब दिशा और स्पष्टता आती है तो जुनून भी परिपक्व मतलब मिचोर होता है आपने एक शब्द इस्तेमाल किया परिपक्व जुनून ये सामान्य जुनून ऐसी अलग कैसे है सामान्य जुनून एक शुरुआती चिंगारी जैसा है बहुत तेज जोशीला पर अक्सर जल्दी बुझ जाता है। भावनाओं पर निर्भर करता है बिल्कुल। आज मन है तो काम किया कल नहीं है तो नहीं किया इसके विपरीत परिपक्व जुनून एक सधी हुई लगातार जलने वाली आग है। ये अनुशासन पर आधारित होता है अच्छा एक पेशेवर लेखक को हर दिन लिखने में मजा नहीं आता या एक एथलीट को हर दिन सुबह पांच बजे ट्रेनिंग करने में आनंद नहीं मिलता लेकिन उनका परिपक्व जुनून उन्हें बुरे दिनों में भी काम पर लगाए रखता है क्योंकि वे बड़ी तस्वीर देखते हैं तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है अगर हमें एक स्थिर और संतोषजनक करियर का रहस्य एक लाइन में बताना हो तो वो क्या होगा अंत में बात बहुत सरल है एक करियर तब स्थिर होता है जब किसी की सीख लर्निंग सीधे उस मूल्य वैल्यू से जुड़ी हो जिसकी बाजार मार्केट को सच में जरूरत है सीख मूल्य और बाजार इन तीनों का संगम हाँ इसका मतलब है कि आपको लगातार उन स्किल्स को सीखना और सुधारना होगा जो प्रासंगिक प्रासिक है ठीक है।, है मैं इस मॉडल को समझ गई हूँ लेकिन मेरे मन में अब भी एक सवाल है क्या ये मॉडल हर किसी पर लागू होता है उन लोगों का क्या जिन्होंने सिर्फ अपने जुनून को फॉलो किया और बहुत सफल हुआ जैसे कोई महान संगीतकार ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब सर्वाइवरशिप बाईस में छिपा है हम उस एक संगीतकार को देखते हैं जो सफल हो गया पर हम उन हजारों को नहीं देखते जो उसी रास्ते पर चले और असफल हो गए हम सिर्फ जिंदा बचे लोगों की कहानी सुनते हैं सही बात है स्रोत ये नहीं कहते की जुनून से सफलता मिल ही नहीं सकती वो बस ये कहते हैं की ये एक बहुत ही जोखिम भरा रास्ता है लॉटरी जीतने जैसा ज्यादातर लोगों के लिए मूल्य आधारित दृष्टिकोण कहीं ज्यादा सुरक्षित है तो ये एक तरह से संभावनाओं का खेल है या तो लॉटरी टिकट पर दाव लगाओ या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसके सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा है बिल्कुल और सफल कलाकारों को भी अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने भी अनजाने में इसी मॉडल का पालन किया होता है अच्छा कैसे उन्होंने सिर्फ जुनून को फॉलो नहीं किया उन्होंने अपने क्राफ्ट में हजारों घंटे लगाकर क्षमता बनाई शुरुआती गुमनामी के सालों में धैर्य रखा और जब उनके काम में लोगों को प्रभावित करना शुरू किया, तब उन्हें गहरा अर्थ मिला। तो आज की इस चर्चा से कुछ बहुत साफ बातें आई हैं। सिर्फ जुनून के पीछे भागना एक अधूरा सच है। जुनून ईंधन है पर दिशा स्टेरिंग व्हील है और यह दिशा इस सवाल से तय होती है कि मैं कहां मूल्य बना सकता हूँ क्षमता बनाना धैर्य रखना और फिर अपने काम में अर्थ खोजना ये एक व्यावहारिक और ज्यादा भरोसेमंद रास्ता है और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर मंथन किया जा सकता है अगर ये सच है कि सफल करियर के लिए जुनून और दिशा दोनों जरूरी हैं, तो कोई ये कैसे पता लगाए कि उसकी व्यक्तिगत दिशा क्या है हम्म, ये एक अच्छा सवाल है इसका जवाब शायद खुद के अंदर झाँकने में नहीं बल्कि बाहर की दुनिया को देखने में छिपा है अपने आस देखिए वो कौन सी समस्याएं हैं जो आपको परेशान करती है किन क्षेत्रों में आपको स्वाभाविक रूप से सीखना आसान लगता है शायद आपकी सही दिशा का कंपास आपके दिल में नहीं बल्कि दुनिया की उन समस्याओं में छिपा है जिन्हें हल करने के लिए आप बने हैं